ओ सहना सहनौ भुन सह वीर कर्वा वही तेजस्वीना विषा वही ओ शा शांति अनुवाद की पंद्रहवी कक्षा सत्रहवा अभ्यास चलेगा सोलहवें अभ्यास में युष्म शब्द आया था और इसमें अस्मद शब्द तो अस्मद के भी रूप सातों सातवाओं में और जहाँ जहाँ दो दो बनते हैं उनके सहित याद करना है तो अहम आवाम वयम और द्वितीय में दो दो बनेंगे मा मा आवाम नऊ अस्मान न मया आवाभ्याम अस्माभि फिर दो दो बनेंगे मह्यम में आवाभ्याम नऊ अस्मभ्यम और पंचमी में मत आवाभ्याम अस्मत षठी में फिर दो दो बनेंगे मम में आवयोह नऊ अस्मा कम न सप्तमी में मई आवयोह अस्मासु आगे शब्द हैं स्नेह प्रेम को बोलते हैं पुलिंग शब्द है ये ऐसे ही विश्वास और अभिलाष अभियुपसर्ग पूर्वक लक्ष धातु से गय प्रत्यय करके और मृग शब्द हाँ तो मृग शब्द भी पूर्ण में है और शर ये बाण को कहते हैं तो ये सब आकारांत बालक के समान रूप चलेंगे इनके और शास्त्र शब्द ये नपुंसक लिंग में आता है इसके धन के समान या ज्ञान के समान आकारांत स्त्रीलिंग में श्रद्धा श्रद्धा का तात्पर्य सत्य का धारण करना और निष्ठा ये विश्वास अर्थ में ले लेते हैं इनके लता के समान चलेंगे और इकारांत एक शब्द है इसमें रति ही ये रम धातु से कृतन प्रत्यय करके ये स्त्रीलिंग में रूप चलेगा इसका मति के समान धातुएं दी हैं आगे दिवादिगण की धातु आई पहले तो स्नेह ये धातु है वैसे स्नेह स्नेहने तो स्नेह करना प्रेम करना और दिवादी गण की है इसलिए चार लकारों में श्यन आएगा तो स्नेहती स्नेहत स्नेहती इस प्रकार से क्षिप धातु जो है ये फेंकने अर्थ में आती है और ये तो दादी गण की है तुदादी तो गण की होने से श प्रत्यय आएगा तो गुण तो होगा नहीं तो क्षिपति क्षिपत क्षिपन्ती मुच धातु ये भी तो तुदादिगण की है लेकिन यहां एक कार्य और हो जाएगा शे मुचादी नाम चार लकारों में नुमागम और हो जाता है इसमें सत्य परि रहते तो मुंचती मुंचत मुंचंती मुचल मोचने धातु है ये तुदादिगण तो की अस धातु ये दिवादी गण की है इसे सब मिली जुली आएंगी अब अलग अलग कोई किसी गण की कोई किसी गण की तो असु क्षेपणे ये फेंकने अर्थ में है जैसे क्षिप थी तो दिवादी गण की होने से शयन आएगा अस्ति अस्त अश्यंती और वी उपसर्ग पूर्वक श्वस धातु श्वस प्राण वैसे तो श्वास लेने अर्थ में आती है ये लेकिन वि लगा देने से विशेष श्वास तो विशेष श्वास क्या होता है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और सामने वाला व्यक्ति जब बहुत ही ऐसा लगता है कि सत्य बोलने वाला इसकी एक एक बात प्रामाणिक है तो हम अब गहरी श्वास लेते हैं थोड़ी सी विशेष श्वास तो विशेष श्वास वो क्या बन गया विश्वास विश्वास भाव वही है लेकिन अब अर्थ उसका इतना हो गया कि हमने सामने वाले पर विश्वास कर लिया है तो विश्वास कर लिया तो प्रश्न उठता है ये श्वास धातु क्यों आ रही है इसमें क्योंकि वहां गहरी श्वास ले ली गई है अब हमने उसके बातों को अंदर तक पहुंचा दिया है यानी प्रामाणिक मान लिया है अब आप कहा पहुंच गए मैं कुछ बोल रहा हूँ मैं रू बताऊंगा आगे अभी जितना बताया उतना समझ लो तो ये है विश्वास और धातु जब वी उपसर्ग पूर्वक श्वस का प्रयोग करेंगे तो ये धातु है अदादिगण की श्वस प्राणी तो अदाधि गण की होने पर भी इसमें जहा ये पित्त प्रत्यय आएंगे तो वहां इसमें इडागम हो जाता है ये कुछ धातुएं हैं ऐसी रुदादिभ्य सार्व धातु के नहीं। पित नहीं बलादी साढ़ तो तिप्त जी में कितने हैं बलादी साढ़ा तु तिप तस तो इडागम करते जाओ विश्वसिति विश्वसिता अब नहीं होगा अंति आ गया ना विश्वसंति विश्विशिशि विश्विषि शव हो जाएगा ये क्या आ गया इसलिए विश्वसिथ विश्वसिथ विश्व सिमी विश्व विश्व सिम और उस सूत्र में धातु पहली है रुद्र सार्व धातु के तो रुद्र का कैसे बोलते हैं हम लोग रोदिति रुदित रुदंती रोदिषी रुदिथह रुदिथ रोदिमी रुदिवह रुदिमह तो ये चार लकारों में होगा। आगे है आद। तो आद क्या है आद्रि तो आद्री क्या है आ है उपसर्ग और द्रि धातु है इसमें दृंग आदरे ये सम्मान करने अर्थ में तो ये ड्रिंग ड्रिंग है ना ड्रिंग द्रिंगित आत्मनिपत बताएगा इसमें आदर ए तो श्यन आएगा श्यन आएगा तो और आत्मनिपद क्या प्रत्यय आएगा और इसमें जो दृ है इसको री को रिंग आदेश हो जाता है नहीं ये उसकी है तुदादिगण की है तुदादिगण की है ये द्रिंग आदरे तो तुदादिगण में श्यंग नहीं श्यंग नहीं यह अत्यय प्र, आएगा तुदादि शह तो आ दृ और शा, और ते अब यहां क्या करते हैं कि प्रत्यय पर रहते द्री के री द्री में जो री है इसके स्थान पर रिंग आदेश और रिंग है इंगित तो अंगित होने से इंगिच सूत्र से अंतिम अल अर्थात री के स्थान में हो जाएगा तो हम जो री लिख रहे हैं री वाला उस री के स्थान पर री की मात्रा ये आ गई तो आद्रि सूत्र है रिंग श यिंगशु तो आद्रि अ है और ते अब क्या करेंगे अचेष्णु धातु भ्रुवाम यो रियंग आदेश तो आद्रियते आद्रियते आद्रियंते आदर करता है आद्रियते हाँ, आद्रियते द्रव द्रवे छोटी की मात्रा पे पे भी भी छोटी छोटी की की मात्रा मात्रा री द्रवे छोटी की मात्रा द्रा। आगे कृतः शब्द दिया तो निष्ठा प्रत्यांत है किया हुआ तो ये धातुओं के प्रकरण में क्यों दे दिया इन्होंने इसको प्रसंग से बाहर हो गया ना ये ये तो कृतः एक अलग शब्द है विशेषण के रूप में ले सकते हैं इसको और सती ती जो है ये अस्तु क्या क्षत्री प्रत्यय का रूप और सप्तमी का एक वचन अब सप्तमी का है तो होने पर ऐसे अर्थ होता है इसका तो सती जहां लगाएंगे होने पर जिस राम के वन जाने पर ऐसे बोलते हैं ना तो सती सती बोल देते हैं सती सप्तमी आगे दिए हैं विशेषण जैसे आ सकता है, तो संजय स्वंगे उससे निष्ठा प्रत्यय करके कत आंग उपसर्ग है आ सक्तः अनुरक्त युक्त युद्ध धातु से बन जाएगा कथा प्रत्यय करके ऐसी लज धातु से ओल ओल व्रीडायाम तो व्रीडा नहीं ये तो वह है लगे संगे तो लग धातु से निष्ठा प्रत्यय करके और निष्ठा के तकार को नकार जाएगा तो निष्ठा के तकार को नकार किससे करेंगे धातु है लगे धातु है ये लगे धातु भी है वैसे एक और लगे संगे लगी तो क्यों ढूंढ रहे हो लगे तो प्रसंग से बाहर आप लोग निकल जाते है एकदम जो है जब लग धातु देखनी है और लिगी पहुँच गए जब लगना बना रहे हैं तो सोलह तो लगे संगे तो उसे निष्ठा प्रत्यय करेंगे लादिम हो सकता है पड़ी हुई है हम्म नहीं लवाद्य सूत्र की बात कर रहा हूँ दे चलिए देख लेना इसको तो लगना है ऐसे ही अनुरक्त रंज धातु से अनुपसर्ग अनुरता प्रवीण ये चतुरर्थ में आता ही प्रवीण ऐसे ही कुशल है निपुण है प्रवीण कुशल निपुण इन तीनों के एक ही अर्थ है तो इसमें शिव धातु का जो रूप दिया है उन्होंने ये तो आपने सेव के पहले ही याद कर लिए होंगे ये तो एक एक करके बढ़ा रहे हैं ना एक एक लकार के लिए लेकिन आप जिसके याद करो एक साथ ही कर लिया करो उसके पूरे तो इसमें जो शब्द आए हुए हैं इसमें नियम क्षेत्र में दिया है कि प्रेम आसक्ति या आदर सूचक जो शब्द है उनके साथ में सप्तमी विभ्यक्ति का प्रयोग करते हैं जैसे मेरे प्रति किसी का स्नेह है तो मई मई स्नेई अनुरऐ ऐसे ही अभिलाष धातु अभिलाष जो बनता है इच्छा अर्थ के लिए किसी विषय में इच्छा है तो वहां भी सप्तमी बोलेंगे जैसे पीछे कल वाक्य आया था ना मोक्ष अभिलाष आगे दिया है सूत्र से भावे न भाव लक्षणम किसी एक क्रिया के द्वारा जब दूसरी क्रिया बताई जा रही हो कि ऐसा होने पर ऐसा होगा या हो गया तो पहले एक क्रिया बोलते हैं फिर दूसरी बोलते हैं यानी भावेन न भाव लक्षणम दो बार बोला है भाव भाव माने क्रिया दे दे। तो यश भावेन नी एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया तो उस अवस्था में पहली क्रिया में सप्तमी हो जाएगी आपको प्रथम पूरा पढ़ेंगे बाद में अभी तो आप संक्षेप में समझ लो कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया जब आएगी तो पहली वाली क्रिया में जो पहले हो रही है उसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है भाव जैसे भावी न भाव लक्षण जैसे उदाहरण के लिए वही उदाहरण बार बार आता है कि राम के वन जाने पर दशरथ मर गए तो पहले कौन सी क्रिया हुई वन में जाना या दशरथ का मरना वन में जाना पहले हुआ तो राम के वन जाने पर अब वन है कर्म इसमें तो वनम और राम के जाने पर राम ने वो क्रिया क्रिया की है तो गत जो शब्द बोलेंगे हम जाने पर क्योंकि भूतकाल का काम वाचक शब्द बनेगा ये गत क्योंकि इस समय थोड़ी जा रहे हैं वो गए थे पहले तो गत शब्द बोला हमने और ये जो क्रिया है गत ये पूर्व काल में हुई है इसमें होगी सप्तमी गप्तमी हो गई और ये गत में निष्ठा प्रत्यय आया कर्मवाच्य में तो कर्ता कैसा हो गया लेकिन ये कर्ता में नहीं लाएंगे कर्मवाच में नहीं लाएंगे इसको कर्माच में लाएंगे तो रामेण बनेगा फिर दुटी दुटी दुटी दुटी अगर हम रामे वनम गते बोलते हैं तो गत में जो निष्ठा प्रत्यय आया है ये कर्ता में आया कर्ता में आया तो जो विभक्ति गत में है जो वचन गत में है जो लिंग गत में है वही इधर भी आएगा तो रामे वनम गति वन में द्वितीय हो गई दशरथ अमृत अब यदि इसको हम कर्म में बदलते हैं तो रामेण अब कर्ता में हो जाएगी अनभित होने से अब क्या होगा अब क्रिया का संबंध किससे है कर्म से अब क्रिया कर्म में एक रूपता रहेगी तो गते में सप्तमी है तो वन में सप्तमी आएगी रामेण वने गते। ये दोनों में अंतर होता है ऐसे ही सर्वत्र घटाएंगे तो जहां भी दो क्रियाएं होती हैं पहली क्रिया में वो लायक धातु आई है। गत्यर्था कर्मक। गत्यर्था आयुक्त जासे वायाम और सप्तम्य प्रत्य ये जो सूत्र है इनमें भी कुछ शब्द गिनाए गए हैं तो इन सब के साथ में भी सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है आयुक्त है कुशल है इनके पर्यायवाची है ऐसे ही साधु निपुण इत्यादि शब्द तो कार्य लग्न कार्ये, कार्ये तत्पर है युक्त है ऐसे ही शास्त्रे कुशल है निपुण है दक्ष है कहीं पर कोई वस्तु फेंकते हैं तो वहां भी सप्तमी होती है और फेंकने अर्थ की धातु में जो एक शेप है क्षेत्र है मुच है अस है एक असभू भी वो अलग है ये असुक्षेपणे है नहीं वो नहीं है ये तो अश्यति दिवादी गण की यही है असु क्षेपण तो इनके साथ में भी सप्तमी का प्रयोग करते हैं और विश्वास जिस पर करते हैं या श्रद्धा इत्यादि तो उन धातुओं का जब प्रयोग करेंगे तो वहां भी सप्तमी का प्रयोग होता है तो फेंकने अर्थवाली का दिया जैसे मृगे बाणम क्षिपति तो मृग में सप्तमी हो गई और विश्वास, विश्वास उपसर्ग पूर्वक स्वस्थ धातु का प्रयोग करेंगे वहां भी सप्तमी जैसे न विश्वसेत जो विश्वास करने के योग्य नहीं है तो उसमें सप्तमी गई उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए ऊपर से इसमें आ रही है अनुवृत्ति स्तूह की तो सकार और तवर्ग इनके स्थान में शकार और टवर्ग ये आदेश हो जाते हैं यदि आसपास में दाएं बाएं शकार और टवर्ग आ रहे हों जैसे राम शब्द के आगे सुप्रतय लाए तो रामह बना और उसके आगे फिर षष्ठ और जोड़ दिया किसी गिनती में राम छठा छठी संख्या पर आ रहा होगा तो राम ष्ठ तो विसर्जनीय से सह से साकार करेंगे विसर्ग के स्थान में तो रामस ष्ठ अब ये जो सकार है इसके स्थान में मूर्धन सकार हो जाएगा क्यों क्योंकि इसके योग में सकार और टवर्ग इनमें से कोई आ रहा है तो तो कौन आ रहा है सकार तो रामस ष्ठ ऐसे तत्व और टी का यहां टवर्ग योग में आ रहा है तो तवर्ग के स्थान में टवर्ग हो गया तट्टी का ईश्व और निष्ठा प्रत्यय तम तो यहां भी तुट हो गया इष्टम राश और त्र प्रत्यय किया ये राश कैसे बनेगा वो एक अलग चीज है राज धातु से बनाएंगे लेकिन बनाते बनाते जब हम शकार तक पहुंच जाएंगे सूत्र भी लगा लिया सब काम कर लिए तो राष्ट्रम त्र को ट्र हो जाएगा अनुवाद देखिए वह बालक से स्नेह करता है तो बालक में सप्तमी हो जाएगी स बालक के स्नेहती दिवादी गण की है उसका मेरे पुत्र पर स्नेह है तो तस्या मम पुत्रे पुत्र तस्त्री हो गई स्नेह बताने के लिए स्नेहो वर्तते हमारी धर्म में अभिलाषा हो तो अस्माकम धर्मे में अभिलाषा वर्तता तो धर्म में सप्तमी हो गई राजा जो है प्रजा में आदर को पाता है तो निर्पह प्रजासु आदरिये ऐसे ही धर्म में धर्म में हमारा लगाव होना चाहिए तो धर्म में रति ही वर्तमान धर्म में रति होनी चाहिए करो है लगाव प्रेम स्नेह और सत्य में श्रद्धा तो सत्य मम श्रद्धा सत्य में सप्तमी हो गई निष्ठा विश्वास है पुत्रे जो है पुत्र पर विश्वास करता है तो पुत्र में सप्तमी हो गई अब दिया है उसका उदाहरण ये यश से भावे न भाव लक्षण नहीं हाँ उसी का तो कार्य कृते सति अहम वनम आग अक्षम दो क्रियाएं हुई यहां पर एक करना और एक आना तो पहले कौन सा किया करना कार्य का करना ये पहले हुआ उसमें सप्तमी हो गई और ये कृत में जो निष्ठा प्रत्यय आया है ये ये कर्म में आया तो कर्म कैसा हो गया अभिहित अब उसमें द्वितीय तो होगी नहीं तो कृत के साथ उसका सामंजस्य हो करके सतमी है तो कार्य में अब सतमी किसने की कृत में ये भावे भाव लक्षण तो उसी के अनुसार फिर कार्य में हो गई तो कार्य कृते सति कार्य कर लेने पर संधातु में भी सत शब्द में भी सतमी इसी से आएगी ये भावे न भाव लक्षणम से और अहम बनम आगक्षम हाँ अब बोलिए क्या कह रहे हैं अगर यहाँ विशेष जोड़ते हैं जब जैसे बाचन में आपने कहा ना तो दिद, वाक्य सीधी सी बात है कर्ता अन भीत ही रहेगा आप कर्ता बोलो ना विशेषण क्यों बोल रहे थे विशेष अभी आपने शब्द विशेष बोला शायद कर्ता शब्द बोलिए न तो कर्ता में तृतीय रहेगी भोजन कृत्य सती आप बताइए कर्म में है कर्ता में है लिए कर, लिए कर, कर, कर्म है भोजन कर्म ही तो होगा हाँ, और उसके साथ मेल हो रहा है दोनों सपमी है तो भोजने <laughs> तो दो क्रिया दूसरी कौन सी है आ, जाना वो बाद में हुआ भोजन पहले हुआ तो भोजन कृत सती स विद्यालय अगछत राम तस्याम कन्याम अनुर अस्ती तो कन्या में सप्तमी हो गई और तस, तस्याम ये उसका विशेषण है विशेषण विशेष में समान भक्ति होनी है कृष्ण कुशलः प्रवीणः वा अस्ति। तो शास्त्र सप्तमी हो गई शास्त्र अहम कार्ये लग्न युक्तः आसक्तः वा अस्मि। यह कार्य में सप्तमी हो गई सेनापति मृगे शरान मुंचती मृग क्योंकि उसके ऊपर बाण डाले जा रहे हैं तो मृग में सप्तमी हो जाएगी मुंशति प्रयोग करें याक्षिपति यास्यति सबका एक ही या क्षिपति यात्र गुरुम सेवताम। तो जिसकी सेवा की जाएगी वो कर्म होगा गुरुम विद्याम लबताम, विद्या कर्म हो गया ये दिखा रहे हैं आत्मनिपद की धातु के रूप लोट लकार में दुखम सहताम ज्ञाने न वर्धताम मोदताम चम मोद ये उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष का एक हो गया लोट लकार में और शिक्ष धातु का लकार उत्तम पुरुष तो एक अहम में धनबाद देखिए माता पुत्र से स्नेह करती है तो क्या बनेगा है <laughs> क्या लिख रखा है पिता पिता से आपके माता पुत्र से स्नेह करती है माता शब्द तो आ गया है पीछे मातृ अभी तो नहीं आया है क्या आया है जननी अच्छा आया नहीं अभी हाँ तो ऐसे भी शब्द दे देते हैं कभी कभी है। चलिए फिर माताई सही है बोलना तो माता मातरऊ मातरह तो माता पुत्र में सतमी जाएगी पुत्रे स्नेहती सरल है वाक्य पिता पुत्र पुत्रे अभी तो इतना सारा आपने देख लिया सैंपल भी देख लिए वह सत्य में विश्वास करता है स सत्य विश्वसिति गुरु शिष्यों में आदर पाता है तो गुरु शिष्येश जनादेश हो जाएगा शिष्येश तो तो, है। तो तो। कैसे कर्म जैसे गुरु शिष्य हाँ ऐसे बन जाएगा हरि रमा पर अनुरक्त है, तो हरी ही रमायाम रामायाम अनुर हरि रमायाम यहा क्या करेंगे हरि फिर क्या करेंगे एक रेख का लोप हो जाएगा और दीर्घ हो जाएगा ढलोपे पूर्व से दीर्घ होना है तो हरी रमायाम अनुरक्तोस्ती हमारी धर्म में रति है अस्माकम धर्म में रतिरस्ती मेरी ईश्वर में श्रद्धा और निष्ठा है तो मम ईश्वरे तो ईश्वर बनेगा अधिकरणिया सप्तम हो जाएगी तो मम ईश्वरे श्रद्धा निष्ठा स्तह दो है ना तो द्विवचन हो जाएगा मम ईश्वरे ममेश्वरे श्रद्धा निष्ठा च स्त और मम को आगे ले आए तो मैं भी बोल सकते हैं आप अस्मत के रूपों में तो ईश्वरे मे श्रद्धा निष्ठा च स्त अभी पकड़ नहीं पाए आप मैं जब बोलेंगे जब एक शब्द पहले बोल चुके होंगे आप प्रारंभ ही मैं बोलने लगे प्रारंभ में मैं नहीं बोल सकते आप वाक्य के कल तो बताई था मैंने कि पदात का अधिकार चल रहा है पद से उत्तर एक पद पहले बोलना होगा कोई सा तब मैं आदेश कर सकते हैं वाक्य के प्रारंभ में मैं नहीं आता है और मैंने उदाहरण दिया था कल के यह मेरी पुस्तक ऐसे बोल करके कि मम इदम पुस्तक मस्ती लेकिन मैं इदम पुस्तक मस्ती नहीं कह सकते अगर मैं बोलना है आपको तो एक शत बोलो पहले इदम में पुस्तक मस्ती इदम् पुस्तकम् ऐसे करके मेरी सत्य में अभिलाषा बढ़े मम सत्ये सत्ये साम स सत्ये पूर्वरूप मेरे भोजन कर लेने पर बालक यहाँ आया आप इसको दो तरह से बना सकते हैं कर्तवाच्य और कर्मवाच्य तो कहना कर्मवाच्य के वाक्य अभी नहीं आ रहे हैं तो कर्तवाच्य में ही यदि बनाएं तो यहां क्योंकि कृत शब्द बोलेंगे हम और कृत बोलेंगे तो कृत में जो निष्ठा है ये क्योंकि आता नहीं कर्तृवाच्य में ये कर्मवाच्य में आएगा तो फिर ये कर्मवाच्य में ही बनाना पड़ेगा इतना अंश आधा अंश कर्मवाच्य में आधा कर्तवाच्य में अब कृत शब्द में निष्ठा कर्म बाच्य में आया तो कर्म कौन है यहां पर भोजन है ना तो कर्म हो गया अभी ही तो अब कृत के साथ इसका सामान जैसे रहेगा फिर तो कृत में सप्तमी करेगा ये यशच भाव भावलक्षणम तो यही करेगा फिर इसमें भोजन में भी तो भोजने कृते अब कैसे बोलेंगे मेरे मेरे की क्या बनेगा मैं कौन हूं भोजन का भोजन कर लेने भोजन करने का मैं कौन हूं कर्ता तो कर्ता तो हो गया फिर अनभित क्योंकि निष्ठा तो कर्म को कहने के लिए आया था तो अनाभित कर्ता मैं तृतीय तो मया भोजने कृते अब अगला जो अंश है इसको आप कर्तृवाचन बना सकते हैं बालकोत्तरागछत बालक यहाँ आया ये यह कर्म कर्तवाचन हो गया तो ऐसे ही वाक्य होते हैं इसमें आधा कर्म बाच में आधा करते हैं किसमेंत्य आप कर्म बाच में ला सकते हैं वो तो गर्थ का नहीं बालको त्रागत है तो बाल हाँ, बाल त्रा बालक के सोने पर पिता घर से बाहर गया अब यहां सोने का बनाएंगे हम शी धातु से शिष्ठा प्रत्यय करके बनेगा पे छोटी की मात्रा शैत हो गई सप्तमी शैते अब ये जो निष्ठा आया शी धातु से ये कर्ता में है या कर्म में है या भाव में है कर्म तो इसमें होगा नहीं भाव या कर्ता हो सकता है है ना अकर्मक धातुओं से कर्ता में भी आता है प्रत्यय गपत्यर्था कर्मक श्लेषी उसमें अकर्मक भी पड़ा हुआ है तो कर्ता में लाएंगे तो फिर कर्ता अभी तो हो गया अब तृतीया हो पाएगी तो बालक के शैते बालक के सोने पर ठीक है ये में नहीं मतलब बाल करते कहा पहुंच गये आप okay. जब यशच भावे उदाहरण आ रहे हैं सारे ये तो अन्य कल्पनाएं क्यों करते हैं बाल के सही बाल बालक के सोने पर पिता घर से बाहर गया जन को गृह बहिर अगच्छत आप बना रहे थे बालक से शयने फिर क्या बोला था आगे मैंने ये शयने पिता तो वाक्य ऐसा कहा शयन कर लेने पर क्योंकि शयन कर लेने आपका जो वाक्य बन रहा है इसका अर्थ यह है कि शयन क्रिया पूरी हो चुकी है शयन क्रिया पूरी हो गई और यहाँ क्या है यहाँ शयन क्रिया प्रारंभ हुई है मीन सो गया सो रहा है बच्चे बाकी क्या कह रहा है कि बालक सो रहा है पिता घर से गया तो जग गया है या सो रहा है अभी और शयने कृत्य सती लेने पर पूरा हो गया काम निब गया कहाँ परीछे बोल तो लिया था हमने भोजन कृत्य इत्यादि में कृत्य का ही प्रयोग कर लिया है बालके शेही थे। शेही थे। क्रते हाँ? क्रते आप सती डाल सकते हो साथ में डालो तो सती कहीं में डाल सकते हो मैं इस समय अध्ययन में लगा हुआ हूं अहम अधूना अध्ययने लग्नोस्मी रथोस्मी आसक्तोस्मी अनुरक्तोस्मी कुछ भी कह लीजिए लगा हुआ हूं अहम हूँ अध्ययने लग्नोस्मी हाँ। तो अस्वीन समय इतना दो दो वाक्य बोलोगे अधना बोल मिलता को छोटा सा वाक्य संप्रति नहीं बोल बोल पा रहे कृष्ण शास्त्र में निपुण और कुशल है तो कृष्ण शास्त्रु यहाँ पर जो है साधु निपुण अभ्याम निपुणाभ्याम सप्तम्य सप्तम प्रत्ये लग जाएगा तो शास्त्रेशु निपुण कुशलश्च अस्थि कुशलश्चित कुशलाह ये हाँ। राजा ने मृगों पर बाण चलाए तो नृपो मृगेशु बहुवचना मृगेशु शरान या बाणानी शरवी आ गया है नहीं, नहीं अच्छा तो बाण शब्द तो आया हुआ है शरान तो बाण शब्द इसका प्रयोग कर लेंगे तो बाणान और चलाए तो मुछ धातु को बोलेंगे तो अमुंचत क्षिप को बोलेंगे तो अक्षिपत चलाए ठीक है चलाए नहीं चलाई भूतकाल बाण शब्द नहीं शर शब्द आया है आज के अभ्यास में आप शर का प्रयोग कर सकते हो हाँ बोलेंगे वो भी तो शरान अमुंचत शरान अक्षिपत अक्षिपद धातु तुगण की है तो अक्षिपद बनेगा और मुंश भी तुदादी है लेकिन वहां पर नमागम जुड़ जाएगा वहां अमुंचत बोलेंगे और असधातु बोलेंगे तो असधातु भी दिवादी गण की है तो आस्यत जैसे लट में बनता है अस्यति तो आस्यत साधु भिक्षा मांगे साधुर भिक्षा मांगे सीधे हम भिक्षा का प्रयोग कर लेंगे ऐसा नहीं भिक्षा का अलग बोले मांगे का अलग बोले तो कैसे बोलेंगे तो कैसी है आत्मनिपद की भिक्षताम साधुर भिक्षताम छोटा सा वाक्य बन गया वृक्ष भिख्ष कांपे वृक्ष कंपताम मैं सत्य में रमण करू अहम सत्ये रमयी रमई आपने रमताम लिख दिया क्या बिदलिंग का तो मैं भी कर रहा हूँ रमेयम आ? तो रमेयम कैसे बनेगा ये तो आत्मनिपद धातु है रमते रमेते बोलते हैं ना आत्मनिपद में तो लोट लकार में रमई लोट का प्रयोग करेंगे तो और विधलिंग में रमता रमेताम रमनताम रमस्व रमे थाम रमध्व रमयी हाँ वहां भी नहीं रमता रमेताम रमनताम ये तो लोट का हो ही गया मैं उसे कह रहा था विधिलिंग का विजलिंग बोलेंगे आप तो रमेत रमेरन रमे रमेयाथाम रमेर रमे वहां बनेगा रमेया, और बनेगा तो मैं तू प्रसन्न हो त्व मोदस्व तू तौ बढ़ तव वर्धस्व मैं कूदू अहम कुर्दई मैं सेवा करूं अहम सेवाई तू तु देख तम सेवई, ठीक है अशुद्ध वाक्य में भोजनम कृते सती इधर है मम तो मम भोजनम कृते सती अब यहाँ यदि निष्ठा प्रत्यय को हम कर्म वाच्य में लाते हैं और कर्मवाच्य में ही आना है तो कर्म के साथ संगति होगी उसकी यानी कि सप्तमी कर्म में आएगी फिर ठीक है लेकिन यहाँ शुद्ध वाक्य क्या दिया मई भोजन कृत्य सती मैं मया भोजन नहीं शुद्ध में हाँ में। तो शुद्ध वाक्य में शुद्ध वाक्य में मई भोजने ये तो माया भोजन सती आपके माया है ना जी। अरे तो इसमें गलत क्यों हो गया इसमें आपके मया है ना जी जी। तो मया ही आना चाहिए इन्होंने लिख दिया है मई इन्होंने दो में सपमी कर दी मई कर्ता में भी और कर्म में भी एक में होती है सप्तमी हमेशा तो मया भोजन करते कर्म में है पुत्र से शयन करते तो यहाँ भी निष्ठा प्रत्ये कर्म में आया तो शयन में सप्तमी होगी पुत्र में तृतीय हो जाएगी पुत्रेण शयन कृत्य मृगे देखो क्रीसे आप लाओगे तो कर्ता में नहीं आता आप कर्ता क्यों भ्रांति बार बार कर रहे हैं कर्ता की कर्म में ही आता है कर्ता में निष्ठा प्रत्यय क्रीसे किस सूत्र से लाएंगे आप बताइए कोई सूत्र भी तो हो कर्ता में जो निष्ठा प्रत्यय आता है इसका सूत्र है गत्यर्थ कर्मक श्लिष तो क्या ये गत्यर्थक धातु है क्या ये अकर्मक है क्या अश्लीष सिंह जो परिगणन है उसमें पड़ी हुई है फिर वहां तो हम दो तरह से बना लेते हैं राम के वन जाने पर क्योंकि वहां गम धातु है गम गत्यर्थक है तो कर्ता में भी ला सकते हैं और कर्म में भी ला सकते हैं जहां विकल्प है वहां तो आप दो दो रूप बना लोगे कि रामेण वने गते और दूसरा रामे, दूसरा रामे, हाँ, नहीं रामेण बने एक तो ये हो गया और दूसरा हम गते बनम गते लेकिन यहाँ दो तरह से नहीं बनेगा यहाँ तो निष्ठा कर्म में ही आना है नृपेण मृगेशु शराह अक्षिपत तो इसमें क्या किया इन्होंने कि मृगेशु तो ठीक है सप्तमी उसमें आनी ही थी लेकिन शराह में एक तो गलती हो गई क्योंकि शर बने का कर्म तो शरान और निर्प निर्प में तृतीय कर दी इन्होंने जबकि ये कर्तृवाची का वाक्य है और निर्प करता है उसमें प्रथमा होगी तो नृप मृगेशु शरान अक्षीपथ पूरा हो गया रणवधन हो